ठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 17 भाग एक मृत्यु है द्वार अमृत का की, कुल मिलाकर 101 सौ हैं। उनमें से एक नाड़ी मुर्धा कपाल की ओर निकली हुई है इसे ही सुषमना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है दूसरी एक सौ मरण काल में जीव को नाना प्रकार के यनियों में से ले जाने की हेतु होती है।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 एक सौ नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है ये ऊर्जा का प्रवाह उनके मस्तिष्क के चारों तरफ एक आभा मंडल एक आरा निर्मित हो जाता है कृष्ण बुद्ध महावीर और क्राइस्ट उनके चित्रों के आसपास आपने एक आभा मंडल बना देखा होगा वो आभा मंडल साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है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 वो अचानक पाता है कि जमीन से उठ गया है अगर आप ध्यान करते हुए बैठे हैं और ऐसी घटना घटेगी तो आपको आंख बंद करे आप पाएंगे कि आप जमीन से कम से कम चार बलिश्त ऊपर उठ गए हैं। आंख खोल के शायद आप पाए कि जमीन पर बैठे हुए हैं उठे नहीं क्योंकि जो उठ रहा है शरीर वो भीतर का ऊर्जा शरीर है लेकिन कभी कभी यह प्रवाह इतना तेज होता है कि भौतिक शरीर भी उसके साथ ऊपर उठ जाता है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 पहले तीन चरणों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हठ योग के माध्यम से कि ऊर्जा ऊपर की तरफ आए और चौथे में हम कोशिश कर रहे हैं राजयोग के माध्यम से कि मन शून्य हो जाए और अगर दोनों प्रक्रियाएं संयुक्त हों तो परिणाम द्रुत हो जाता है दुगनी तेजी से आता है मन भी शून्य कर रहे हैं और ऊर्जा को भी ऊपर खींच रहे हैं ये जो हु की आवाज है यह ऊर्जा को चोट देने की कोशिश करता कि ऊर्जा ऊपर की तरफ फिकनी शुरू हो जाए